अध्याय आठ सात रोटियों से हजारों ने पेट भर खाया उन दिनों जब फिर बड़ी भीड़ हो गई और लोगों के पास खाने को को कुछ नहीं था तो गुरु यीशु ने अपने शिष्यों बुलाकर उनसे कहा मुझे इस भीड़ पर दया आती है ये लोग तीन दिन से मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं है यदि मैं इन्हें भूखा घर भेजू तो ये रास्ते में भूख से बेहोश हो जाएंगे इनमें से कुछ तो बहुत दूर से आए हैं शिष्यों ने उत्तर दिया या सुनसान जगह में कौन कहां से इनके लिए खाने का इंतजाम कर सकता है प्रभु यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कितना खाना है वे बोले सिर्फ सात रोटियां तब प्रभु यीशु ने भीड़ को जमीन पर बैठने को कहा उन्होंने सातों रोटियां ली परमात्मा का धन्यवाद करके उनके टुकड़े किए और अपने शिष्यों को दी और उन्होंने रोटियों को भीड़ में बांट दिया उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं प्रभु यीशु ने परमात्मा को धन्यवाद देकर उन्हें भी बांटने को कहा लोगों ने भरपेट खाना खाया और शिष्यों ने बचे हुए खाने को सात टोकरों में भरा भोजन करने वाले लोग लगभग चार हजार थे प्रभु यशु ने उन लोगों को विदा किया और तुरंत नाव पर चढ़कर अपने शिष्यों के साथ इलाके में आए प्रभु यशु को परखने के लिए सबूत की मांग फरीसी धार्मिक पंथ के लोग आए और प्रभु यशु से विवाद करने लगे और उनको परखने के लिए परमात्मा की शक्ति का कोई सबूत मांगा प्रभु यशु ने आह कर कहा इस पीढ़ी के लोग सबूत क्यों ढूंढते हैं मैं सच कहता हूं इस पीढ़ी को कोई सबूत नहीं दिया जाएगा और वह उन लोगों को छोड़कर फिर नाव में चढ़े और झील की दूसरी ओर चले गए खाने के बारे में चिंता से शिष्यों को डांट मिली शिष्य भोजन ले जाना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक रोटी के अलावा और कुछ ना था प्रभु यीशु ने उनको चेतावनी देकर कहा मेरी बात ध्यान से सुनो फरीसियों और राजा हेरो की झूठी शिक्षा से अपने आप को बचाओ जो खमीर के समान है शिष्य आपस में विचार करने लगे हमारे पास रोटी नहीं है इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा कहा प्रभु यीशु ने यह जानकर उनसे पूछा तुम इस सोच विचार में क्यों पड़े हो कि तुम्हारे पास भोजन नहीं है क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या तुम्हारे दिमाग बंद हैं क्या तुम अंधे और बहरे हो क्या तुमको याद नहीं है जब मैंने पांच हजार लोगों को पांच रोटी से भर पेट खिलाया था तो तुमने बचे हुए खाने को कितने टोकरों में भरा था उन्होंने उत्तर दिया बारह प्रभु यशु ने फिर पूछा और जब मैंने चार हजार लोगों को सात रोटियों से भरपेट खिलाया था तो बचे हुए खाने को कितने टोकरों में भरा था उन्होंने उत्तर दिया सात प्रभु यीशु ने कहा क्या तुम अब भी नहीं समझ सके प्रभु ने अद्भुत तरीके से अंधे को ठीक किया प्रभु यीशु और उनके शिष्य बैतसेदा गांव में आए कुछ लोग प्रभु यशु के पास एक अंधे को लाए और उनसे विनती की कि वह उसे छू ठीक कर दें प्रभु यीशु अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गए प्रभु यीशु ने उसकी आंखों पर थूक कर अपना हाथ उन पर रखा और उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है उसने आंखें उठाकर कहा मुझे लोग दिखाई पड़ते हैं पर वे ऐसे लगते हैं मानो चलते फिरते पेड़ हो तब प्रभु यशु ने फिर अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे अंधे की आंखें ठीक हो गईं, यहां तक कि दूर की चीजें भी उसे साफ साफ दिखाई देने लगी प्रभु यशु ने उससे कहा अब सीधे अपने घर लौट जाओ वापस गांव मत जाना प्रभु यशु का अपनी मृत्यु के बारे में पहली बार बताना गुरु येशु और उनके शिष्य कैसरिया फिलिपी शहर के पास के गांव में गए रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर दिया कुछ कहते हैं समर्पण स्नान स्नानदाता योहन अन्य कहते हैं परमात्मा के प्रवक्ता एलिया और कुछ मानते हैं कि आप परमात्मा के प्रवक्ताओं में से एक हैं। प्रभु ये ने पूछा पर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो पत्रस ने उत्तर दिया आप मुक्तिदाता है इस पर प्रभु यीशु ने शिष्यों को चेतावनी दी कि उनके बारे में किसी को ना बताएं। फिर गुरु यीशु शिष्यों को यही शिक्षा देने लगे यह जरूरी है कि तेजस्वी मानव पुत्र बहुत दुख उठाए वह समाज के बड़ों प्रधान पुरोहितों और धर्म गुरुओं द्वारा ठुकराया जाए मार डाला जाए और तीन दिन बाद वह फिर जिंदा हो जाए प्रभु यीशु ने अपनी बात का मतलब साफ साफ बताया इस पर पतरस ने उन्हें अलग ले जाकर उनको डांटकर कहा आप इस तरह की बात मत कीजिए परंतु प्रभु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पतरस को डांटकर कहा मेरे सामने से हट शैतान तू वह सोच रहा है जो मनुष्य सोचता है न कि वह जो परमात्मा चाहते हैं स्वार्थ त्याग पर शिक्षा तब गुरु यीशु ने भीड़ और अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुमको अपना अहम त्यागना होगा अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है वो उसे गंवा देगा तथा जो कोई मेरे और शुभ संदेश के लिए अपने जीवन की हानि उठाता है तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा यदि कोई सारे संसार का मालिक बन जाए परंतु उसे मोक्ष प्राप्त ना हो तो उसे क्या लाभ क्या संसार में मोक्ष से बढ़कर और कोई बहुमूल्य चीज है यह पीढ़ी परमात्मा के प्रति वफादार नहीं है यदि कोई व्यक्ति इस पापी पीढ़ी में मुझको और मेरी शिक्षा को लोगों के सामने स्वीकार नहीं करता है तब मैं मानव पुत्र भी उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा जब मैं अपने पिता परमात्मा के तेज में पवित्र स्वर्गदूतो के साथ आऊंगा